ध्यान और आध्यात्मिक जीवन त्याग और अनासक्ति, संतों के दृष्टांत वैराग्य की साधना हम संतों के जीवन से सीख सकते हैं बंगाल के प्रसिद्ध वैष्णव संत लाल बाबा का ही दृष्टांत लो। लोग प्रौढ़ावस्था तक उन्होंने भोग भोगपरायण जीवन व्यतीत किया था तब एक दिन घर लौटते समय उन्होंने धोबी की एक बालिका को अपने कहते सुना पिताजी देर हो रही है वासना को आग कब लगाओगे वासना शब्द के बंगाली में दो अर्थ हैं एक अर्थ है केले के वृक्ष की छालें जिन्हें सूखा और जलाकर धोबी पहले साबुन के बदले काम मिलाते थे इसका अर्थ पूर्व प्रचुप्त मानसिक संस्कार भी है लाल बाबा ने शब्द का दूसरा अर्थ ग्रहण किया उन्होंने अचानक अनुभव किया कि वे वृद्ध हो रहे हैं और अभी तक अपने पूर्व अपवित्र संस्कारों का नाश नहीं किया है उन्होंने उसी समय संसार त्याग दिया उत्तर भारत के महान संत कवि तुलसीदास आध्यात्मिक जीवन की ओर मुड़ने के, के पूर्व अपनी पत्नी पत्नी पर अत्यधिक आसक्त थे वे अपनी पत्नी पर इतने दीवाने थे कि एक बार उसके मायके जाने पर वे एक दिन के लिए भी उसका विरक्त हन न कर सके उसी रात को वे उसके पास दौड़ पड़े इस पर उनकी पत्नी ने उन्हें झड़कते हुए कहा जिस तीव्र आसक्ति से तुम मेरी देह को चाहते हो यदि उतना प्रेम तुम्हें भगवान के प्रति होता तो तुम सचमुच भगवान को पा जाते इन शब्दों में इन शब्दों ने तुलसीदास की आत्मा को आवृत्त कर रहे अज्ञान के आवरण को चीर डाला और वे तत्काल पत्नी सहित सब कुछ त्याग कर आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर हो गए त्याग के प्रकार हमें संतों के जीवन में पाई जाने वाली वैराग्य और करुणा की तीव्रता को कुछ मात्रा में अपने जीवन में लाने का प्रयत्न करना चाहिए उपरयुक्त तात्कालिक संपूर्ण त्याग के दृष्टांत विले हैं अधिकांश लोग जीवन में कठोर आघात खाने के बाद भी त्याग को केवल अस्थायी रूप में ही ग्रहण करते हैं बहुत से लोग बाद में कामणी कांचन में और अधिक आबद्ध हो जाते हैं तब वे कहते हैं ओह हम जानते हैं आध्यात्मिक जीवन क्या है हमने भी कुछ समय तक उसका अनुसरण किया था लेकिन वह इतनी मेहनत के योग्य नहीं है इन मानव संबंधों से युक्त या सांसारिक जीवन ही बेहतर है हम एक दूसरे के लिए बने हैं ये सारी बातें दुर्बल और अव्यवस्थित मस्तिष्क की दो ज्योतक है त्याग तीन प्रकार के हैं पहला झूठा त्याग जिसमें व्यक्ति बाह्य कर्मों का त्याग कर देता है लेकिन सांसारिक वस्तुओं और भोगों की तीव्र लालसा रखता है दूसरा सच्चे साधक का आंतरिक त्याग जो पुरुषार्थ द्वारा अपने त्याग को बनाए रखता है लेकिन जिसे सत्य के साक्षात कार का सौभाग्य नहीं हुआ है तीसरा सिद्ध पुरुष का सच्चा त्याग जिसमें सभी द्वंद्व और तनाव सदा के लिए समाप्त हो गए हैं एक प्रसिद्ध श्लोक है भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम वित्ते निपालाभ माने दैन्य भयम बले ऋपयम रूपे जराजा भयम शास्त्रे वादिभम गुणे खल भयम काये कृतांत भर्व वस्तुभयान्वितुवनृां वैराग्यमेवाभ भोग में रोग का भय है उच्चकुल में सम्मान के च्युत होने का भय है वित्त में चोरी का भय है शास्त्र ज्ञान में प्रतिवादी का भय है गुणों में दुष्टों का निंदा का और काया में मृत्यु का भय है सभी वस्तुएं भयग्रस्त है केवल भय रहित है मानसिक अनासक्ति संसार का भौतिक त्याग करने मात्र से हम मन वचन और कर्म से तत्काल पवित्र नहीं हो सकते पहले कुकर्म का उसके बाद बुरे विचारों का त्याग करो जो कुकर्म त्याग से अधिक कठिन है बुरे विचार के बदले बुरी आदत त्यागना आसान है चित्त की पवित्रता सबसे कठिन है यह कठिनाई सापेक्ष नैतिकता के स्तर पर है जहां शुभ और अशुभ दोनों की सत्ता है और जब तक हम इस स्तर पर रहते हैं तब तक हमें अशुभ का त्याग कर शुभ को ग्रहण करने का प्रयत्न करना पड़ता है पूर्व संस्कारों और आदतों के कारण अशुभ घुस आना चाहता है और कभी कभी वह सफल भी हो जाता है हमें इच्छा शक्ति का उपयोग कर उसके बदले शुभ विचार लाने पड़ते हैं यह खींचतान सभी के लिए अनिवार्य है आगे बढ़ने पर यही संघर्ष सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होता जाता है और स्थूल और प्राकृत स्तर के शुभ शुभ से उठने पर हमें उनके सूक्ष्म रूपों का सामना करना पड़ता है बुरे मित्रों का संग त्यागना बड़ा आसान है हम आसानी से सांसारिक चर्चा और सांसारिक संग से दूर रह सकते हैं लेकिन हमारे पूर्व सांसारिक मित्रों और उनसे जुड़े हुए अपवित्र विचारों का मानसिक संपर्क दूर करना कहीं अधिक कठिन और कष्टकर है ऐसे में क्या किया जाए अपने परित्यक्त मित्रों का आंतरिक संग वास्तविक बाह्य संपर्क से कहीं अधिक खतरनाक है सर्वप्रथम पूर्वक सभी पूर्व संपर्कों को काट डालो और बाह्य जगत के नए संवेदनों से दूर रहो इसके बाद कुछ आत्मविश्लेषण करो पता लगाओ कि पूर्व स्मृतियाँ मन में क्यों उठती हैं निर्मम विवेक के द्वारा सभी पूर्व स्मृतियों और छवियों से अपने को अलग करो मन को निरंतर शक्तिशाली मंत्रणाओं द्वारा आसक्ति और द्वेष के जीवन की हीनता की प्रतीत करवाओ सभी पुरानी गर्द साफ करते रहो और सजग रहो कि नई गर्द न जमने पाए क्रमशः तुम देखोगे कि तुम्हारा मन स्वच्छतर और सबलतर हो रहा है स्थूल और सूक्ष्म स्तर के सभी संघर्षों के दौरान हमें अपने इष्ट के नाम और रूप के शुभ चिंतन में यथासंभव रहकर अशुभ विचारों को दूर करना चाहिए लेकिन कभी कभी दूषित कल्पना के कारण अपवित्र चित्र हमारे प्रयत्नों के बावजूद बहुत स्पष्ट हो जाते हैं ऐसी स्थिति में पवित्र मंत्र का जाप करते हुए हमें अपवित्र विचारों के प्रति एक साक्षी अथवा दृष्टा का रूप अपना उनके चंगुल में अपने को मुक्त करना चाहिए विस्मृति के क्षणों में अशुभ विचारों के साथ तादात्म्य होने के कारण बिना कोई बुरा कर्म किए भी हम उनसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रभावित हो सकते हैं लेकिन अधिकाधिक सतर्क होने पर तथा तादात्म्य से बचने के प्रयत्न से उनके उठने के पहले ही हम उन्हें दूर रख सकते हैं उच्चतर स्तर की यह अनाशक्ति आत्मा की यह आंतरिक निर्लिप्तता साधकों को बहुत लाभप्रद होती है सच्चे आध्यात्मिक अनुभूति की उपलब्धि होने पर यह निर्लिप्तता स्वाभाविक हो जाती है कुछ परिस्थितियों में अशुभ विचारों के उदय को रोका नहीं जा सकता लेकिन अभ्यास द्वारा उसको मरीचिका के सदृश देखा जा सकता है जिसके अनित्य स्वरूप के बारे में जानकारी हो चुकी है प्रतीति को रोका नहीं जा सकता लेकिन उसे प्रतीति के रूप में सत्य के सदेश दिखाई देने वाली किंतु जो स्वरूपतः असत्य है के रूप में देखा जा सकता है और नाम रूपात्मक दृश्य जगत की अनित्यता को तथा उसके साथ हमारे मिथ्या संबंध को पहचानने के लिए उसके पार्श्व में प्रतिष्ठित परमात्मा को देखने का प्रयत्न करना चाहिए सभी स्थूल रूपों के पीछे विद्यमान परमात्मा सत्ता को पहचानने पर हम सचमुच उनमें से अप्रभावित रह सकेंगे यदि संघर्ष के दौरान न्यूनाधिक मात्रा में हम उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते तो हमें इस स्थिति का बार बार चिंतन और अफसोस करने के बदले यथास्भव परमात्मा का चिंतन करना चाहिए संसार वृक्ष हिंदी शास्त्रों में संसार की तुलना एक वृक्ष से की गई है यह एक प्राचीन रूपक है संसार वृक्ष का श्रीमद्भागवत में इसका वर्णन निम्न प्रकार से किया गया है इस संसार वृक्ष के दो बीज सौ जड़े तीन तने पांच मुख्य शाखाएं ग्यारह प्रशाखाएं हैं उसके पांच प्रकार का रस निकलता है उस पर दो पक्षियों के नीड़ हैं, वह सूर्य तक विस्तृत है उसकी छालों को तीन परतें हैं तथा वह दो प्रकार के फल देता है श्लोक में कथित दो बीज पाप और पुण्य हैं। जड़े असंख्य वासनाएं हैं तने सत्वरज और तमोगुण है मुख्य शाखाएं पंच महाभूत पृथ्वी जलवायु अग्नि और आकाश है ग्यारह प्रशाखाएँ इंद्रियां और मन हैं रस पांच इंद्रिय विषय है दो पक्षी जीवात्मा और परमात्मा है छाल की परतें वाद पित्त और कफ प्रकृतियां हैं तथा दो फल सुख और दुख है यह वृक्ष सूक्ष्म ब्रह्मांड अथवा बृहद ब्रह्मांड का प्रतीक हो सकता है वृक्ष के विषय में सही ज्ञान होने पर उससे निकला जा सकता है अपने तथा संसार के प्रति भी सही दृष्टिकोण होना चाहिए यह वृक्ष महान ईश्वरी शक्ति के गर्भ से उत्पन्न होता है व्यक्ति और विराट के संपर्क को खोज निकालने के लिए मन को उच्चतर केंद्रों पर उठाना पड़ता है